चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता भावार्थ हे इंद्र तू अपने कार्य एवं बल के कारण योद्धा कहता है तो कार्य तथा बल से संपूर्ण प्राणियों पर शासन करता है भावार्थ हे इंद्र तू अपने बल से द्विलोक की सीमाओं से परे भी शासन करता है पृथ्वी का व्यापक लोक भी इस इंद्र की मर्यादा को नहीं प्राप्त कर स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 शत्रुओं को नष्ट किया, वह तेजस्वी बना, सभी देव तेरे संख्य के लिए यत्न करते हैं, जो शत्रुओं का संघारक यशस्वी होता है, उसकी मित्रता करने की सब कामना करते हैं, भावार्थ, जो सैकड़ों शुभ कार्य करता है और उत्तम तिक्ष्ण शस्त्र से शत्रु का संघार करता है, उस वीर की सब स्तुति करते हैं, अपने शस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 ही है भावार्थ यह इंद्र की महिमा है कि उसने गायों में पके हुए दूध को स्थापित किया गोदूद्ध स्वयं में एक पकवान है उसी इंद्र ने द्विलोक में सूर्य को स्थापित किया नव तितम सुक्तम भावार्थ शत्रुओं का वध करने वाला तथा उत्तम शस्त्रास्त्रों को धारण करने वाला होने के कारण वह इंद्र सबके द्वारा युद्ध में मदद के लिए बुलाया जाता है भावार्थ हे इंद्र तू धनों का दान करने में पहला डाटा है तू सच्चा स्वामी निर テジャスウィーイは、この時のサマーのように、この時のサマーのように、この時のサバルのよう त ा रहता है。 भावार्थ इंद्र इतना शोर वीर है कि उसे कोई भी शत्रु परास्त नहीं कर सकता। वह सदैव उत्साह में भरकर शत्रुओं का संघार करता है। इसलिए उसकी सब स्तुति करते हैं। भावार्थ यह इंद्र अकेला होते हुए भी अपने वज्ज से अन्यों से और पराजय शत्रुओं को मारता है तथा अपने इस सामर्थ के कारण यशश्री होता है। � पिता के धन का भाग पुत्र मानता है उस प्रकार धन का भाग हम मानते हैं तेरे आशित रहने वाले हम बड़े कवच से सुरक्षित होने की भांति सुरक्षित होकर तुझसे सुख प्राप्त करते हैं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 パのパーカーのパのパをカーのパーカーのパーカーのパーカのパーカーのパ उसके बाल नष्ट न हों भावार्थ रथ गाड़ी तथा जूमे के छिद्र से अपाला को तीन बार पवित्र करके उसको सूर्य की भांति तेजस्वी बनाया अपाला को रथ और गाड़ी पर बिठाया उससे जूठ ठीक किया इससे अपाला कन्या सामर्थ्यवती बनी उसका शरीर ठीक हुआ दिन वतितम चुप्पम भावार्थ हे मनुष्यों तुम सभी श इंद्र की स्तुति करो, भावार्थ इंद्र ही बहुत अधिक अन्य को देने वाला और उत्तम नेता है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 ज्ञ को बढ़ाते हैं क्योंकि इन्हीं सोम रसों को पीकर इंद्र तेजस्वी हुआ भावार्थ हे इंद्र हमारे द्वारा अर्पित किए गए सोम रसों को तू प्रेम पूर्वक स्वीकार कर हम तेरी स्तुति करके अधिक प्रमार में तुझसे धन प्राप्त कर सकें भावार्थ हे इंद्र तू वीरों से युक्त है तुम्हारे साथ अनेक वीर है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 ハワーッ